शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष के कृपा स्मरण में स्वामी अज्ञात उस भक्तिमती ने रोते हुए कहा मैंने तो स्वप्न में आप ही को देखा है आप ही ने मंत्र दीक्षा दी है वह मंत्र मुझे याद है और मैं उसी का जप करती हूँ आपके मुख से वह मंत्र सुन लूँ तो मेरे हृदय में शांति प्राप्त होगी महिला की आकुल प्रार्थना थे महापुरुष ने कमरे से दूसरे लोगों को बाहर जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद कर उसे मंत्र बता दिया उसके बाद उस भक्तिमती ने कहा कि यही मंत्र उसे स्वप्न में मिला था उसी समय बेलूर मठ में भी विभिन्न समय में दो अधीक्षित ब्रह्मचारियों ने स्वप्न में महापुरुष जी से मंत्र दीक्षा पाई थी यह बात भी जब महापुरुष को बताई गई तो पहले उन्होंने उसे टाल देने की चेष्टा की और कहा श्री ठाकुर ने ही तुम दोनों पर कृपा की है मैं किसी को दीक्षा नहीं देता आदि बाद में उन दोनों की हार्दिक प्रार्थना से उन्हें भी स्वप्न में प्राप्त मंत्र ही बता दिया अल्मोड़ा के एक पहाड़ी भक्त को भी स्वप्न में महापुरुष जी ने दीक्षा से दीक्षा मिली थी चिट्ठी द्वारा जताने पर श्री ठाकुर को ही इष्टदेव और जगतगुरु गुरु से ग्रहण करके स्वप्न प्राप्त मंत्र का ही जप करने के लिए उस भक्त को उन्होंने उपदेश दिया था उन दिनों महापुरुष जी किसी को दीक्षा नहीं देते थे किंतु अनेक व्यक्तियों को ही स्वप्न में उनसे मंत्र मिला था और एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना श्री राम राजा महाराज की महासमाधि के कुछ दिनों बाद हुई थी उस समय तो महापुरुष ने दीक्षा देना आरंभ किया था एक दिन तीसरे पहर डायमंड हार्बर से एक भक्त आए वे सरकारी उच्च कर्मचारी थे अपना परिचय देकर रोते हुए उन्होंने कहा कि वे राजा महाराज के पाक बहुत दिनों से आया जाया करते थे उनका आशीर्वाद भी उन्होंने पाया है उन्होंने दीक्षा देने का आश्वासन भी दिया था और एक चीज रहित एक बीज रहित मंत्र का जप करने के लिए कहा था बाद में संपूर्ण मंत्र की दीक्षा देने की स्वीकृति भी दी थी किंतु महाराज के एक, एक, एक शरीर त्याग के कारण उनसे वह मंत्र मिलना संभव नहीं हो पाया इत्यादि कहते कहते वे भक्त अधीर होकर रोने लगे कुछ संभल जाने पर उन्होंने महापुरुष से कहा आप राजा महाराज जी के स्थानापन्न हैं उन्हें के गुरुभाई हैं राजा महाराज के द्वारा स्वीकृत और समाप्त कार्य को संपूर्ण करने की प्रार्थना मैं आपसे करता हूं मैं आपको ही गुरु रूप से वरण करता हूं अतः महाराज ने मुझे जो मंत्र देना चाह था वह मंत्र आप देकर मेरे जीवन को पृतार्थ कीजिए नहीं तो मेरा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा आप मेरे गुरु का काम कीजिए उस भक्त की आवेगपूर्ण प्रार्थना से महापुरुष के भीतर विशेष भी भावांतर उत्पन्न हुआ उन्होंने निकट के वक्त महाराज के कमरे का दरवाजा खोल देने के लिए कहा महापुरुष और महाराज के कमरे आस पास थे उस समय भी महाराज के कमरे में उनकी ब्योहरी सभी चीजें सुरक्षित थी और वहाँ उनकी रोज पूजा भी होती थी महापुरुष अपना आसन बगल में दबाए महाराज के कमरे में चले गए जाते समय कह गए बुलाते ही वे भक्त वहां चले आए महापुरुष ने उस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया लगभग आधा घंटा इसी तरह बीत गया इसके बाद महापुरुष ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर भक्त को बुलाया उसके बाद महापुरुष ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया पौन घंटे के बाद भक्त के साथ जब महाराज कक्ष से निकले तो उस समय भी वे प्राय ध्यान भग्न थे महापुरुष अपने कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए भजन भक्त ने महापुरुष को प्रणाम कर रोते हुए कहा आपकी कृपा से ही आज मेरा जीवन धन्य हुआ आशीर्वाद दीजिए ताकि इस मंत्र से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सही भगवान का दर्शन पाकर मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूँ महापुरुष ने भी कुछ आवेग के साथ कहा श्री श्री ठाकुर ने आप पर कृपा की है महाराज और श्री श्री ठाकुर एक ही हैं मैं तो उन लोगों का दास मात्र हूं अब ठाकुर घर में जाकर उन्हें प्रणाम करके थोड़ा जप कीजिए और ठाकुर से प्रार्थना कीजिए हे प्रभु भक्तों पर कृपा करने के लिए आपने शरीर धारण किया है मैं बहुत ही हीन भक्ति विश्वास रहित हूं मेरे ऊपर कृपा कीजिए इस ढंग से खूब प्रार्थना कीजिए इतना कहकर उन्होंने भक्त को उंगली पर जप करने की पद्धति सिखा दी वह भक्त भी प्रणाम करके थोड़ा प्रसाद लेकर चला गया बाद में सेवक से पूछने पर उन्होंने बताया था महाराज के कमरे में जब प्रवेश किया तो उन्होंने पास बिठा कर महाराज जी ने जो बीज बीजहीन मंत्र दिया था उसे ध्यान करने के लिए कहा और उनका स्पर्श कर महापुरुष जी भी ध्यानमग्न हो गए कमरे में अंधेरा था महापुरुष जी के स्पर्श इस से एक अनिर्वचनीय आनंद से उसका हृदय मन भर गया और मन में अपूर्व शांति व्याप्त हो गई थी कुछ देर बाद महापुरुष जी ने बीज सहित एक मंत्र बताया वे भी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि महाराज ने उन्हें उसी मंत्र का जप करने के लिए कहा था जब महापुरुष जी ने उसमें बीज संयुक्त कर दिया बाद में महापुरुष जी ने उसके सिर और छाती पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया भक्त अपने सौभाग्य की बात कहते हुए रोने लगे उस समय तो महापुरुष जी के भीतर जो अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति का विकास हुआ था उसके संबंध में हम लोगों ने अनेक घटनाएं सुनी हैं स्वप्न तो में अनेक व्यक्तियों ने उनकी दीक्षा पाई थी उन्होंने गहरी रात में सूक्ष्म देव में जाकर किसी किसी भक्त को उपदेश आश्वासन आश्वास और भक्त अभय प्रदान किया है फिर किसी को कठिन रोग से मुक्त भी कर दिया है अब से आश्चर्य की बात यह है कि भक्तों के मुख से उन अलौकिक घटनाओं की बात सुनकर वे केवल कहते थे मैं बाबा कुछ नहीं जानता ठाकुर ही सब कुछ कर, करते हैं उन्होंने ही तुम लोगों पर कृपा की है महापुरुष जी के संबंध में विचार करने पर सेंट पाल की उक्ति याद आती है मैं जीवित हूँ व मैं नहीं हूँ ऐसा मसीह ही मेरे भीतर है महापुरुष जी अंतर और बाहर श्री कृष्ण में हो गए थे और वे यथार्थ में ही विश्वास करते थे कि श्री ठाकुर ही उनके भीतर थे सब लोगों पर कृपा कर रहे हैं यह सब देख चुनकर महापुरुष जी के प्रति हम लोगों की श्रद्धा भक्ति दिन प्रतिदिन वृद्धि पाने लगी परिवर्ती जीवन में वे सेवकों के कल्याण के लिए कभी कभी अपनी छाती पर हाथ रख कर कहते थे देखो यह ठाकुर का बच्चा है इस पर मनुष्य बुद्धि करोगे तो नष्ट हो जाओगे हर समय देवता बुद्धि रखना ठाकुर ही इस शरीर का आश्रय लेकर अनेकों पर कृपा कर रहे हैं फिर कभी कहते इस हाथ से मैंने उनकी सेवा की है आंखों से भगवान की देख को देखा है यही जीवन धन्य हो गया है अपनी छाती पर हाथ रखकर कभी कहते इसके भीतर ठाकुर के सिवाय और कुछ नहीं है यह मैं सत्य कहता हूँ मैं लगातार ज्वर में पीड़ित था इधर स्वामी जी का उत्सव भी आ गया उन दिनों स्वामी जी का उत्सव समारोह दो दिन मनाया जाता था तिथि पूजा के दिन विशेष पूजा का अनुष्ठान और भोग राग होता था और अनेक भक्त बैठकर प्रसाद पाते थे साधारण उत्सव के दिन छह सात हजार निर्धन लोग बैठकर खाते थे स्वामी जी की तिथि पूजा के दिन ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य दिया जाता था राजा महाराज तो उस समय संघ के अध्यक्ष थे और वे ही ब्रह्मचर्य रहते थे उस बार भी स्वामी जी के उत्सव में हम बारह व्यक्तियों ने ब्रह्मचर्य के लिए महापुरुष जी से प्रार्थना की थी राजा महाराज उस समय भुवनेश्वर मठ में थे महापुरुष जी ने उन्हें स्वामी जी के इस अवसर पर मठ में आने के लिए तथा ब्रह्मचर्य दीक्षा के संबंध में लिख भेजा महाराज ने उत्तर में बताया कि उनका शरीर अच्छा नहीं है तथा मठ में आ नहीं सकेंगे भुवनेश्वर में ही ब्रह्मचर्य देंगे किंतु समस्या खड़ी हुई कि मरते एक साथ बारह कर्मी ब्रह्मचारी भुवनेश्वर जाए तो स्वामी जी के उत्सव का काम काज कैसे चलेगा और इतने व्यक्तियों के भुवनेश्वर आने जाने का व्यय भी कहाँ से आए इस कारण यदि महाराज ना आए तो उस साल ब्रह्मचर्य बंद रखना होगा ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य प्रार्थी लोग बहुत ही दुखित हुए वे महापुरुष से लगातार प्रार्थना करने लगे कि उन सभी के ब्रह्मचर्य का प्रबंध हो जाए महापुरुष जी के सारी बातें महाराज को लिखी लिख भेजी उत्तर में उन्होंने महापुरुष जी को ही ब्रह्मचर्य देने की आज्ञा दी इस समाचार को सुनकर ब्रह्मचर्य मिलने की आशा से हम लोगों को बहुत आनंद हुआ उस साल संघ की ओर से महापुरुष जी ने बेलूर मठ में हम लोगों का ब्रह्म को ब्रह्मचर्य दिया स्वामी शुद्धानंद जी महाराज आचार्य थे महाराज ने भी मद्रास में कर्मी रूप से प्रेरित तीन व्यक्तियों को भुवनेश्वर में ब्रह्मचर्य दिया जहाँ तक मुझे स्मरण है उसी साल पहले पद राजा महाराज की आज्ञा से महापुरुष ने मठ में प्रथम ब्रह्मचर्य दिया था और अब अब्राह्मण ब्रह्मचारियों को भी शिखा सूत्र और गायत्री मंत्र दिया था महाराज को उत्सव और ब्रह्मचर्य का सारा विवरण जताकर महापुरुष ने पत्र लिखा महाराज जी ने भी उत्तर में नवीन ब्रह्मचारियों को अपना आशीर्वाद भेजा उस समय तो महापुरुष ने मेरा नाम चैतन्याक्ष रखा था और उसके बाद वे मुझे उसी नाम से ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर बहुत महत्व देकर पत्र लिखा करते थे मेरा मले, मलेरिया ज्वर इसी तरह आरोग्य नहीं हो रहा था प्रायः ज्वर आता था रिहा और यकृत भी बढ़ गया था शरीर रक्तहीन और खुश हो गया था महापुरुष जी बहुत चिंतित हो गए उन्होंने एक समय दुख प्रकट करते हुए कहा था इस तरह से बहुत दिनों तक रोग भोगते रहने पर लड़का कैसे जाएगा मठ में चिकित्सा की कि कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी जलवायु परिवर्तन के लिए कोई स्थान भी नहीं था इस कारण उन्होंने मान भूम जिले के बाल बागदा ग्राम में जहां स्थानीय भक्तों ने आश्रम स्थापित किया था वहां मुझे भेज दिया मठ के ब्रह्मचारी विज्ञान चैतन्य महाराज वहां रहकर साधन भजन करते थे वह स्थान स्वास्थ्यजनक था और वहाँ के आश्रम में दूध फल आदि का भी प्रबंध था महापुरुष के लिखने से ब्रह्मचारी महाराज ने वहाँ मुझे रखने की व्यवस्था कर दी मुझे बागदा भेजने के बाद महापुरुष ने बेलूर मठ से तारीख इक्तीस एक, एक बीस को विज्ञान चैतन्य महाराज को लिखा बागदा के लिए रवाना होकर वह पुरुलिया गया है अब तक संभवतः तो बागदा पहुँच गया होगा उसका शरीर यहाँ मलेरिया ज्वर से जर्जरित हो रहा था आशा है प्रभु की कृपा से वह वहाँ अच्छा रहेगा गुरुलिया में वह अच्छा है लिख भेजा है बागदा में और भी अच्छा रहेगा लड़का अच्छा है तुम और वहाँ के भक्त लोग मेरा हार्दिक आशीर्वाद और स्नेह प्रीति जानना इत्यादि मठ छोड़कर बागदा जाते समय मैं बहुत रोया था महापुरुष जी को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी उन्होंने प्यार के साथ मेरे आंसू पूछ कहा था वहाँ तुम्हें कोई कष्ट ना होगा मैंने वी को सब कुछ लिख भेजा है वह तुम्हें यत्न से रखेगा बीच बीच में चिट्ठी लिखना इत्यादि बागदा पहुंचकर क्रमशः महापुरुष का अभाव में हृदय से अनुभव करने लगा उन्हें छोड़कर दूसरे स्थान में रहना मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक हो रहा था हर समय महापुरुष की चिंता मेरे मन को आकुल करती थी दो मास रहने पर भी मेरा ज्वर नहीं घटा बल्कि वह और भी विकट हो गया ज्वर इतना अधिक चढ़ता था कि एक दिन चक्कर आ गया और मैं अचेत हो गया इससे घबराकर कर ब्रह्मचारी जी ने महापुरुष को पत्र भेजा उत्तर में तीन चार बीस तारीख को बेलून मठ से महापुरुष ने शिव महाराज को लिखा तुम्हारा पत्र पाकर वहाँ का समाचार जाना इसे फिर ज्वर हुआ था जानकर चिंता हुई कुछ भी हो प्रभु की कृपा से डर का कोई कारण नहीं है उसे और भी कुछ दिन वहाँ रहना होगा उससे कहना चिंता न करें प्रभु उसे और तुम लोगों को देख रहे हैं कोई चिंता नहीं है यहाँ का समाचार प्रभु को इच्छा से इसी तरह चला जा रहा है इलाहाबाद से हरिप्रसन्न महाराज को महाराज बुला रहे हैं बहुत संभव श्री स्वामी जी का समाधि मंदिर अब तैयार हो जाएगा ईट सुर्खी चूना आदि का संग्रह हो रहा है दो नाव भर ईंट आगे ही है दस पंद्रह दिनों में प्रभु की इच्छा से काम शुरू हो जाएगा खोखा महाराज पूर्वी बंगाल गए हैं गया महाराज भी गए हैं श्रिषि का शरीर अभी बहुत दुर्बल है ज्वर अभी तक बीच बीच में होता है श्यामादास कबिराज महाशय देख रहे हैं वर्तमान में कुछ आराम मालूम हो रहा है किंतु पूर्णतया आराम होने में अभी समय लगेगा महाराज बीच में तीन सप्ताह के लिए मठ और कलकत्ता आए थे तुम तथा वहाँ के भक्त लोग तभी मेरा हार्दिक आशीर्वाद लेना बहुत अधिक ज्वर भोगते रहने से मां अपने जीवन के संबंध में हताश हो गया था यह सोचकर कि ऐसी स्थिति में यदि कहीं शरीर चला गया तो मानव जीवन का उद्देश्य जो भगवान लाभ है उससे वंचित हो जाऊंगा मैंने महापुरुष जी का आशीर्वाद मांगकर उन्हें पत्र लिखा था उत्तर में उन्होंने बेलूर मरते छह चार बीस को लिखा तुम्हारा पत्र पाकर समाचार ज्ञात हुआ वी चैतन्य ने पत्र में तुम्हारे रोग के विषय में जताया था मैंने उसका उत्तर भी दिया है समझौत तुमने सुना भी होगा और भी कुछ समय तक वहाँ रहते रहने से तुम पूर्णतः आराम हो जाओगे स्प्लीन और लिवर का कंप्लेन जब बहुत कुछ घट गया है तो निश्चय जान लेना कि अब अधिक दिन तुम्हें रोग भोग नहीं करना पड़ेगा ध्यान जब के लिए प्रभु की कृपा और श्री श्री के आशीर्वाद के से तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी जब ये तुम्हें घोर संसार बंधन से मुक्त कर लाए हैं और काम कांचन रूप भयंकर राक्षसों के ग्रास से तुम्हें बचा रखा है तो तुम्हें ध्यान जब के लिए चिंता नहीं है और भी कुछ दिनों तक यदि शारीरिक अस्वस्थता के कारण वह कम हो भी हो तो भी उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी फिर जब शरीर अच्छा होगा तब खूब ध्यान जब करना कोई चिंता नहीं अच्छी तरह गर्मी पड़ने पर जब शरीर में खूब पसीना निकलेगा तब शरीर भी अच्छा हो जाएगा मन भी शांत होगा और साधन भजन अध्ययन तथा प्रभु के काम काज अच्छी तरह कर सकोगे मत महाराज अब भुवनेश्वर में हैं उनका शरीर अच्छा ही है तुम मेरा हार्दिक आशीर्वाद और प्यार जानना तथा कृष्णानंद और वहाँ के अन्यान ने भक्तों को जताना कैसे रहते हो बीच बीच में लिखना महापुरुष जी की वे चिट्ठियाँ मेरे जीवन में मंत्र शक्ति की तरह प्रभाव डालती थी और उनके अमोघ आशीर्वाद का फल अनेक घटनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष देखता था जिससे मेरा मन अभी ही हो जाता था उनका वाक्य सत्य आशीर्वाद सत्य और भविष्यवाणी भी सत्य है विविध भावों से उसका प्रत्यक्ष करके मैं धन्य हो गया हूं उस समय मैं बागदा आश्रम में ठाकुर पूजा करता था महापुरुष जी का आशीर्वाद पाने के बाद ही पूजा करते समय ऐसी कुछ अलौकिक घटनाएं घटी थीं जिनसे इस विषय में मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि महापुरुष जी मात्र से मनुष्य के मन को भगवान के अभिमुख एवं समाधित कर सकते हैं उन्होंने हमारे जैसे अविश्वासियों के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए कभी कभी कहा है हम लोग मनुष्यों की ठगने के लिए नहीं आए हैं जो परम हैं वही बता देते हैं लोगों की कल्याण कामना के सिवाय हमारे भीतर अन्य कोई कामना वासना नहीं है श्री श्री ठाकुर के चरणों में जिन लोगों ने आश्रय लिया है उनके समस्त आध्यात्मिक कल्याण का पूर्ण दायित्व हमारे ऊपर है उस दायित्व के संबंध में वे पूर्णतया सावधान थे सबका आध्यात्मिक कल्याण साधन ही उनका एकमात्र जीवन व्रत था महापुरुष जी का आशीर्वाद ठीक ही सफल हुआ था गर्मी बढ़ते ही ज्वर का प्रकोप कुछ घट गया उनकी चिंता दूर करने के लिए मैंने वह समाचार लिखकर उन्हें पत्र भेजा उत्तर में आठ पाँच बीस तारीख को वेलुर मठ उन्होंने लिखा तुम्हारा पत्र पाकर समाचार ज्ञात हुआ प्रभु की कृपा से तुम अब कुछ अच्छे हो जानकर प्रसन्नता हुई प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा से तुम पूर्णतः स्वस्थ हो जाओ और नियमित उनका स्मरण और ध्यान जब करते रहो अब गर्मी तेज हो गर रही है अधिक ध्यान जब करने की चेष्टा करना अच्छा नहीं है भी चला गया है कोई चिंता नहीं है प्रभु ही तुम्हें देख रहे हैं भक्त लोग हैं ही है। कृष्णानंद पासी है सभी से प्रेम का बर्ताव करना भगवान से प्रेम हो तो सभी से प्रेम कर सकोगे उनकी कृपा ही मूल है कोई चिंता ना करो श्रिषि का शरीर अच्छा नहीं है रोज ही ज्वर आता है चिकित्सा जहां तक अच्छी हो सकती है हो रही है बहुत दुर्बल हो गई है डॉक्टर ने अन्न बंद कर दिया है दूध साबुदाना तथा संतरा अंगूर वेदाना आदि फल दिए जा रहे हैं अब प्रभु की जो इच्छा है वही होगा बीच में रोग बहुत बढ़ गया था अब कुछ कम है मठ का क्लाइमेट हवा पानी अब ठीक है किंतु आसपास कुछ कुछ कालरा चेचक आदि रोग हो रहे हैं स्वामी जी का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है बहुत सा हो गया है किंतु संभवतः अभी पूरा नहीं होगा सामानों का दाम बहुत बढ़ गया है उनकी इच्छा से जो होना है होगा इसी जन्म में तुम्हारे भीतर पूर्ण विश्वास भक्ति होगी उसके लिए चिंता ना करो भोजन के विषय में बहुत सावधान रहना प्रभु तुम्हें देख रहे हैं कोई चिंता नहीं है आवश्यकता होने पर कभी कभी कृष्णानंद को बुला भेजना अथवा तुम भी चाहो और शरीर में शक्ति हो तो पूजा में जा सकते हो मेरा हार्दिक आशीर्वाद और स्नेह प्रेम जानना बीच बीच में कैसे रहते हो लिखना यह यहाँ भी तेज गर्मी है इतनी तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद